द्रम कर्णेदे भद्रम पश्येम क्षेत्रता स्त्रैरंगे सुस्तु मांग का के कार्य का आगम प्रकरण के चतुर्दश कार्यकारियों पर भी विचार चल रहा था जिसमें कार्यक्रम का था स्वप्न निद्रा गुरो आदि राष्ट्र स्वप्न प्रया न निद्राम स्वप्न दूर प्रसिद्ध पहले बारी तो, तो है किश्वर तेजस आद्य विश्व तेजस स्वप्न से भी गृह दर्शित है निद्रा से भी प्रसिद्ध अन्यथाग्रहण से विषित है अज्ञान से विषित है अन्य ग्रहण को सब बताते हैं और आत्मा के अज्ञान को है, किंतु निद्रा एक कम है अग्रहण तो नहीं है अन्यथाग्रहण तो नहीं है किन्तु तत्व तो का ज्ञान है ये दोनों को भी बड़ा है किंतु पूरीये जो विद्वान लोग हैं वे लोग हैं में निद्रा भी स्वप्न में न अन्यग्रह है ना, है, ना इसी के भाष्य भी हो गया चलता था ठीक ऐसे कार्यकार इत्यादि श्वेकोक्त अर्थम अवश्य प्रबंध क्योंकि एक कहा था कार्यकारौत तो का उसी को विशेष रूप से यहाँ अनुवाद कर विस्तार करते हैं स्वप्न इत्या स्वप्न अन्य ग्रहण स्वप्न दृद्राज दो स्वप्न जाता है अन्य ग्रहण सर्पैव रजुआ जैसे रजु में सर्प ग्रहण होता है अन्य ग्रहण है वैसे है सचिला किन्तु उसमें जगत प्रतीत होना याथा ग्रहण है शरीर आदि प्रतीत होना ठीक न तेजस न तो विश्व प्रबुद्धाघाता कथम अविशेषण विश्व तैजस स्वप्न तत्र प्रागतव शिमलाज तेजस आत्मि स्वप्नयुक्त हो न कहना चाहिए विश्व कैसे लेलिया स्वप्न निद्रा युतो दे करके स्वप्न में कैसे कह दिया इस अंतर प्रबुद्ध जगा हुआ है विश्व तो जागृत अवस्था में है तो उसको स्वप्न कैसे बोल दिया स्वप्न निद्रा युतवाद्योग कैसे कहा तुगे स्वप्न का योग होना संभव नहीं जगह प्रबुद्धिमान जागर अगर स्वप्न में है तो पर जगा है फिर जगह कैसे हो पर विरोधी बुद्धिमान होता है प्रथम अभिशेषण विश्व का जो स्वप्नता अर्थ होती फिर सामान्य रूप से समान रूप से कैसे बोल दिया कि ये दोनों स्वप्न और निद्रा दोनों से डरे हैं विश्व को कैसे ले लिया ये शंका आ गई तक स्वप्न शब्द अर्थ ऐसी शंका आने पर स्वप्न शब्द का अर्थ बताते हैं स्वप्न रज्वां का में यथास स्वप्नोंज्वाम भाषण टीका रज्ज्वाणो जैसे रज्जु में सर्प गृह होता है जिस अवस्था में होता अज्जु रह। सर्प से है यथा रज्ज्वाम गृह सर्प गृह होने वाला सर्प अन्य ग्रह प्रकार अन्य प्रकार ग्रहण होता है तथा आत्मा ने देहादि ग्रहण अन्यथा ग्रहण यही है या स्वप्न जागृत में भी यही है स्वप्न में यही है आत्मा में देहादि का ग्रहण करना है आत्मा देहादि रूप में समझना यही है स्वप्न अन्यथा ग्रहण यही है इसी को स्वप्न देहादि ग्रहण आज के टिप्पणों में कहा थूलोहम ऐसा बोलता है स्थूलो हम त्रिशोहम ऐसा, ऐसा ऐसा बोलता है स्थूल होम मोटा हो तो पतला हो ऐसा बोलता है अन्य ग्रहण है ठीक है आगे आत्मा हो देहादिविल युक्ति सिद्धत्व तेरा स्वप्न सब्रहण विश्व नहीं करता आत्मा में देखो देहादि देहादिषण है विलक्षण है आत्मा श्रुति से भी सिद्ध है युक्ति से भी सिद्ध है श्रुतियों से सिद्ध है युवती से सिद्ध है ऐसा होने से तेल इसलिए युक्ति सिद्ध होने स्वप्न शब्दी न अन्था ग्रहण या स्वप्न शब्द से कहा गया अन्य ग्रहण भी कहा है अन्य ग्रहण है न शास्त्रेष्ट अन्यथा ग्रहण से संबद्ध है और जो अविशिष्ट दोनों में समान है अन्य ग्रहण दोनों अवस्थाओं में है इसलिए स्वप्न शब्द से दोनों को ले दिया है कहा तथा निद्रा निद्रा युक्ता न तो ठीक है अन्यथा ग्रहण तो दोनों में देखा पड़ता है स्वप्न में भी है जागृत में भी है आत्मा है देहादेव देख रहे किंतु फिर भी हाँ, फिर भी निद्रा से भी निद्रा युक्त जो स्वया हुआ व्यक्ति होगा उसी को निद्रा कहना युक्त है जगा हुआ को निद्रा नहीं कहना चाहिए कैसे निद्रा कैसे होने इसकी स्वप्न तो हो गया अन्यता ग्रहण ठीक है स्वप्न निद्रा युक्त नित आदि दोनों के दोनों निद्रा से युक्त है तो विश्व को निद्रा युक्त कैसे कहेगी तथा निद्राण से निद्राक्ता जो सोया हुआ व्यक्ति होता है निद्राण निपूर्वक त्राधातु है निष्ठा प्रत्येकता किया है आप धातु से, गुण निद्रान से।, निद्राना से, निद्राना से निद्राना निद्रा उसका श्राण से निद्राण से भी निद्रा युक्ता स्वया हुआ व्यक्ति का निद्रा कहना चाहिए ना ना तो तो प्रभोध जगा हुआ है उसको निद्रा करना तो ठीक है विश्व तो जगा हुआ होता है जागृत अवस्था में उसको कैसे निद्रा युक्त को होती है स्वप्न तो जब मान लिए है ग्रहण होता है उसको भी होता है स्वप्न युक्त है निद्रा युक्त कैसे कहता है तेजस को तो ठीक है विश्व को ठीक है ये शंका है इतिहास तथा छे ठीक ने कहा उत्तर युक्ति विश्व से स्वप्नयुक्त सिद्धे आपने जिस तरीके से बताया निद्रा ग्रहण है इसलिए स्वप्न कहा तो इस बताए गए तरीके से विश्व स्वप्न युक्त तो होने पर भी निद्रा युक्त तो नहीं होना चाहिए वो तो सोया हुआ तो निद्रा कहते हैं निद्रा लोग होते तो हैं सोया हुआ होता है ये तो जगा हुआ है ये संघ आ तब कहा निद्रा राशि का निद्रा गुक्ता तत्व प्रतिबोधल तम इति निद्रा कहा इसी पृष्ट के शुरू में भाष्य में कहा था यीदा तत्वाग्रहण तत्व अप्रतिबोध निद्रा यह भाष्य निद्रा दियाद्राउर पहले कहा निद्रा व्याख्या कर दी तत्व अप्रतिबोध लक्षण तब तो तत्व का अप्रतिबोध ज्ञान नहीं है आत्म तत्व का ज्ञान नहीं है ऐसा कम मैंने अधेरा है आत्मा को ढगने वाला जो है वही निद्रा है तो जागृत में वो निद्रा है आत्मा को नहीं जानता ऐसी निद्रा है इसलिए स्वप्न निद्रा युद्व बना ठीक हो गया ठीक है ठीक है उक्ताभ्याम स्वप्न निद्राभ्याम विश्व तैयू वैशिष्ट दिनों रहते हैं ये जो बताए गए स्वप्न और निद्रा है स्वप्न माने अन्यथा ग्रहण और निद्रा माने तत्व का आत्म तत्व का ज्ञान ये दोनों से ग्रसित हैं विश्व तेजस आत्मा स्वप्नकालीन आत्मा और जागृत कालीन आत्मा उभ्याम स्वप्न मित्रभ्याम जो बताए गए स्वप्न मित्रों के द्वारा विश्व तेजस वैशिष्ट निर्भर विश्व तेजस में जो वैशिष्ट्य आया उसके समापन करते हैं क्या ताभ्याम करके भाषा समझा ताभ्याम स्वप्न मित्राभ्याम युक्त हो विश्व तेजस हो ये दोनों से युक्त हो गए वैशिष्ट आ स्वप्न मित्र से युक्त विश्व तेजस ठीक है तयोर तय अन्य वैशिष्ट में अतःभाषम करते अतः तारीब्ध कार्यकाल तौर विश्व तेजस्व ऐसा आया विश्व तेजस्व ऐसा कहा था भाई ये तो करके एकादश कार्य द्वितीय पादन विभाजते कारिका का जो द्वितीय पाद है, है। प्राग्ञास्तु अस्वप्न देते हैं प्राज्ञ में विशेषता क्या है स्वप्न तो नहीं है अनिथाकरण नहीं है सूप्त में अन्यकरण नहीं होता किंतु निद्रा से ग्रसित है आत्मा क्या ज्ञान है वहां में एक द्वितीय पाद है एक द्वित पाद हम भी वजते द्वितीय पादिका जो प्राग्यंश को अस्वप्न निद्रया है उसका विभाजन करते हैं क्या बोलते हैं प्राग्ञ भाषण कहा स्वप्न वर्जित केवल विद्रया ही कहा स्वप्न नहीं है वहाँ नथागर नहीं है सुसुक्तिकाल में अन्य ग्रहण नहीं है जो प्राग्ञ आत्मा है वह तो स्वप्न वर्जित रहित, अन्य रहित, केवल के या, या केवल नित्रा से युक्त है नित्रा तो है अज्ञान है कि कारणबद्ध उसको कारणबद्ध कहा प्राज्ञ को कारणबत्त कहा कारण से बदावृदाय कहा अज्ञान से बदा है, ठीक दिव्यार्थन ब्याच है कारिका में दीप्तिया क्या है न विद्राम नचा स्वप्नम तूर्य प्रश्न निष्ठा दर्ध है द्वितीय का आधा भाग है उसका व्याख्या करते हैं नो भयम इत्यादि का नो भयम पश्चिम में दोनों नहीं दिखते हैं नोभ पश्चिंदी तुर्य में दोनों के दोनों नहीं दिखते क्या स्वप्न भी नहीं निद्रा भी नहीं अज्ञान भी नहीं है अन्यग्रहण भी वो वैम न पश्यूरीय तुरीय दोनों की दोनों निश्चिता निश्चिता सब ब्रह्म विद्दा लोग सभी तरीके विरोधी है, है तुर आत्मा स्वयं प्रकाश रूप में बैठा हुआ है जैसे सूर्य में अधेरा होना संभव नहीं है उसे तुरी आत्मा में ये जो स्वप्न और निद्रा होना संभव नहीं है अन्य ग्रहण होना भी संभव नहीं है और अज्ञान होना भी संभव है ठीक है अज्ञान तत्कारियों नित्र विज्ञान के रूप में है अज्ञान यहाँ निद्रा शब्द से कहा हुआ है और उसका कार्य स्वप्न शब्द से कहा है अन्य ग्रहण अज्ञान तत्कारियों अज्ञान और उसका कार्य अन्यथा ये दोनों नित्य विज्ञप्त नित्य ज्ञान स्वरूप आत्मा आत्मा का स्वरूप है सप्तम ज्ञान ब्रह्म विज्ञान स्वरूप है नित्य विज्ञप्ति स्वरूप है रूपे तृतीय आत्मा विरुद्ध हो ही नहीं सकता अज्ञान भी नहीं हो सकता अज्ञान का कार्य भी नहीं हो सकता विरुद्ध है और उपलब्धि दृष्टान्त तो रहा उसमें उपलब्धि नहीं है मैंने अज्ञान की उपलब्धि भी नहीं है उसका कार्य की उपलब्धि भी नहीं इसमें दृष्टांत देते हैं सभी तरीवत तमाह इत्यादि जैसे सविता में होने संभव नहीं अधेरा होने संभव नहीं सूर्य में अधेरा होना संभव नहीं है ठीक इस प्रकार उस तुरीय आत्मा में शुद्ध आत्मा में अज्ञान होना भी संभव नहीं है और अज्ञान है। है। है। और का कार्य अन्यथा करना भी संभव नहीं है ठीक तुरीय वस्तु तो न अविद्या तत्कार तुरीय आत्मा में वास्तव में अविद्या और अविद्या का कार्य अज्ञान और ज्ञान का कार्य अन्यथा ग्रहण दोनों के दोनों का संबंध नहीं है संगति में संबंध संबंध नहीं हो सकता पहले भी कहा था तो न कारण न कार्य का पुस्तक तुलतम तुरीय न सिद्धता कहा था एकादश कार्य का दोनों को दोनों न सिद्ध नहीं होता कहा तूरीय गौतम तुरीय न सिद्धता एकादश कार्य का जो चतुर्थपाध है कहा था पहले भी सिंचित किया है संबंध वही नहीं सकता एकादिश का ऐसे कहा था ये बता रहे अतो न कारबद्ध तुलता कार्यबद्ध भी नहीं है तुरिया कहा था एक नंबर तुरिया कार्य कारण संपर्क का असंभव तुरिया भी जो है ना कार्यकार का, अध्यान और अध्यान का या कार्य कार्यकाराव से बोलेना अनिताकरण और अज्ञान दोनों का संपर्क होना संभव नहीं है अच्छा आगे ठीक है कदापरी स्वप्नो ते अपेक्षा फिर स्वप्न कब होता है जो, स्वप्न निद्रा युद्ध को आज करके बोल दिया दोनों स्वप्न और निद्रा से के घेरे में पड़े हैं पहले वाले तो कहा स्वप्न कब होता है तो प्रश्न होता है अपेक्षा होती है उसे तीन नंबर के टिप्पणी में कहा तुरिया निश्चय कार्य निद्रा निद्रोर आदर्श अच्छे जब तुरिया का निश्चय होता है जिस अवस्था में उस स्थिति में स्वप्न और निद्रा दोनों का आदर्शन हो जाता है कहा अभाव हो जाता है तूर्य के निश्चय अवस्था में न स्वप्न रहेगा ना निद्रा रहेगी दोनों नहीं अन्यथा ग्रहण भी नहीं है और अज्ञान भी नहीं कहाकाले तद उभयूर्य का दर्शन नहीं होता उस अवस्था में यह दोनों होना चाहिए स्वप्न और निद्रा तूर्य का दर्शन नहीं हो रहा तूर्य आत्मा करो स्थिति में ये दोनों का दर्शन होना चाहिए उभय स्वप्न और निद्रा दोनों होना चाहिए तथा योगवद्य विरोध मन मानो विवेक प्रचाल एक साथ होना तो संभव नहीं होगा कब कब स्वप्न होता है कब निद्रा होती है यह कहना चाहता है अनुसाग्रहण कब होता है और अज्ञान कब होता है एक साथ होना तो संभव नहीं होगा यही करके पूछता है कदातुरी इत्यादि भाष्य भाष्य नहीं कहा कदातूरी निश्चितो भवती उचित कब वो समय आएगा कि तूरी अभी निश्चित होकर के कैसे बैठे उच्य ग्रंथ से उत्तर देते हैं कार्य अथा गृहत स्वप्नों निद्रा तत्वत विपरियासे तय क्षीणे तोयमस्मृते अन्यथा स्वप्नो अन्य अन्यथा स्वप्नोद्रजानता स्वप्नो पदमस्तुते पदमस्तुते अन्यथा स्वप्नो जब अन्य अन्य प्रकार से ग्रहण करता है तो स्थिति में स्वप्न होता है अन्यथा ग्रहण करने से स्वप्न कहलाता है गृहणता पंचमी जब अन्यथा ग्रहण होगा शत्रं ग्रहधातु से सत्र करके गिर बनाया होगा है अन्यथा ग्रणता स्वप्न याद है अन्यथा ग्रहण का होता स्वप्न होता है जब जब अन्यथा ग्रहण होगा तब तक स्वप्न कहा जाएगा अन्य जागृत स्वप्न अन्यथा ग्रहण होता है स्वप्न कहा जाता है निद्रा तत्व तो अजानता आत्मतत्व तो अजानता निद्रा होती है जब आत्मतत्व को नहीं जानता है तो वो निद्रा निद्रा ये होता है अजान न जानने से आत्म तत्व को न जाने से निद्रा होती है तोयोग विपर्या से छो का जो में बैठे हैं नित्रा कारण भाव में है और स्वप्न कार्य भाव में है अन्यग्रहण नित्रा अज्ञान होने पर ही होना उन दोनों के विपरीत बुद्धि छिण हो जाते दोनों विपरीत बुद्धि आत्मा में अज्ञान देखना और आत्मा में शरीर आदि देखना जो विपरीत बुद्धि है तयो कार्यकार कारण स्थान है दोनों स्थानों में कार्य है स्वप्न और जागृत और कारण है सुसुप्ति प्राचीन कारण कोटि में है और विश्व तेजस कार्य कोटि में है तयो कार्य कारण स्थान है विपरश विपरीत बुद्धि हो रखी है कारण ने अज्ञान बुद्धि हो रखी है और इसमें अन्यग्रहण बुद्धि हो रही है कार्य में विश्व तेजस में यह दोनों के क्षण हो जाते दोनों स्थानों में विपरीत बुद्धि क्षीण हो जाती है जब क्षीण हो जाए तूर्य पदम अशुदे उसी अवस्था में तूर्य को अनुभव करता है पदम अश्मधे अशु व्याप्त धर्त है अश्मधे का आप प्राप्त करता है तुर का अनुभव करता है ठीक है <coughs> निद्रा निद्रातरी कदा संध्या प्रत्यय फिर तो निद्रा कब होगी स्वप्नों कब होगा कहा तो अन्य शुक्रो कार्य का भी उत्तर देती है क्या तो अन्य होता है जिस अवस्था में उसको स्वप्न कहते हैं जागृत में स्वप्न में अन्य होता है तो स्वप्न और निद्रातरी कदा यदि फिर निद्रा कब होती है शंका आवेदा संध्या ऐसे शंका करने वाले प्रति कहा निद्रा तत्व अजानता कार्य का भी उत्तर तब तक तो अज्ञान होता है जिस अवस्था में उसे निद्रा करता है चार की कार्य कार्यकारिणी और अविरुद्धम युगपत अवस्थाओं की दूत पूर्वादी के, के संकांति की एक साथ तो दोनों होंगे नहीं अज्ञान और अज्ञान का कार्य दोनों एक साथ अन्यथाग्रहण और निद्रा दोनों के छोपड़ा और निद्रा एक साथ नहीं होगी कहा नहीं दोनों एक साथ होता है जब अज्ञान है तो अन्यग्रहण होगा ही होगा उत्तर दे कार्यकाल अभी कार्यकार विरोधन होता है युगपतवस्थान तो दोनों के एक साथ रहा विरोध नहीं तो उत्तर होता है आहा आहा करके इसको कहा तुय प्रतिपति समय संगीये तुरीय की प्राप्ति का होती है उसके समय का कथम करते शे धाते कथन करते हैं विपर्यासे तय क्षीणे तुलियम कार्य करता दोनों स्थानों में विपरीत बुद्धि कार्य स्थान और कारण स्थान दो स्थान हैं। विश्व तेजस दोनों कार्य स्थान में है और प्राग्य जो कारण स्थान में है दोनों स्थानों में विपरीत बुद्धि समाप्त होंगे प्राज्य में अज्ञान बुद्धि हो रही है ज्ञान आत्मा में अज्ञान बुद्धि है और विश्व तेजस में अन्यकरण बुद्धि है ये दोनों विपरीत बुद्धि के क्षेत्र हो जाने पर नष्ट हो जाने पर तूर्य पद ये दोनों बुद्धियों के समाप्त तो होने पर तूर्य का अनुभव करता है यह कहा श्लोक हम आकांक्षाओं दर्शित श्लोक के द्वारा खंडनीय तो शंका होगी है जिज्ञासा है आकांक्षा है तो इसके पहले दिखाते हैं श्लोक के द्वारा खंडनीय जो आकांक्षा है जिज्ञासा है उसको शामिल करते हैं श्लोक श्लोक के, तो। के द्वारा क्या कहना चाहते हैं कला इत्यादि कहा था कला तुर्य निश्चित कब तुरिया आत्मा में निश्चित हो जाता है अज्ञान से रहित और इसे अन्य ग्रहण से रहित कब होना है तुरिया आत्मा में निश्चित कब होगा प्रश्न उठा और तो उच्चतंत्र कहते हैं स्वप्न जागृत अन्यथा रजवान स्वप्न अवस्था और जागृत अवस्था को रजवान सर्पय जैसे दृष्टांत दे दिया में जैसे सर्प ग्रहण होता है दशा में उसी प्रकार शोक्र जागृत अवस्था में आत्माचि आत्मा दिखाई पड़ रहा है शरीर आदि आजागृत होता होता है में के दीर्ग दृष्टा ठीक है सर्पिटिप रज्वान गृह मानो सर्प यथा अन्य गृह थे जैसे देखो रजीत होने वाला सर्प है हमारी जो सर्प बुद्धि होती है अन्यथा करना है कुछ को कुछ समझना रशि को सर्प समझना यह अन्यथा ग्रहण है तद्वत भाई ठीक है अभी वैसा ही है है सचला और समझना शरीर आदि तदवत तत्व अन्यथा गृहता तत्व आत्म तत्व को अन्य प्रकार से ग्रहण करने वाला से इति सर्पम पाठत सर्पम ऐसा रज्वाद सर्पबुद्धि स्वप्न जागृत अन्य गृहता बीज पर दीदी दृष्टान रज्वाम सर्प जैसे रज्जु में सर्पग्रहण होता है ठीक इस प्रकार स्वप्न अवस्था जागृत में अन्न्य गृह होने गृह तत्व स्वप्नोती इसको जागृत और इसको स्वप्नों को तो दोनों को स्वप्न कहते है। अन्य ग्रहण होने से स्वप्न भगवती स्वप्न कहा जाता है अन्यथाग्रहता स्वप्न कार्य का आगे निद्रा तत्व अजान त्वितीय पादेक उसका अर्थ करते हैं निद्रा तत्व अजानतः तीसरे शु अवस्था सुनिया निद्रा तीनों अवस्थाओं में समान है सुसूक्ति में है स्वप्नों में भी है और जागृत में भी निद्रा अज्ञान तत्व को निद्रा तत्व अजानतः तारी का है तीसरी अवस्था से तुल्य तीनों अवस्था में समान है विशेषता नहीं तीनों में समान निद्रा स्वप्न निद्रा योजना स्वप्न तुल्य विश्व तेजस् एक राशि तो स्वप्न और ये निद्रा दोनों समान है और इसलिए विश्व तेजस को एक राशि करके बोलेंगे एक तरफ हो विश्व तेजस इसलिए स्वप्न निद्रा युद्ध आदेऊ ऐसा बोलेंगे स्वप्न दोनों से युक्त है एक को चिंद्र का विश्व तेजस बने अन्य ग्रहण प्राधान्याजस बना हुआ होता है उसका अन्यथा ग्रहण की प्राधान्यता है प्रधानता है अज्ञान की प्राधानता नहीं है अन्यथा ग्रहण की प्राधानता है अन्यथा ग्रहण प्राधान्या जागृत स्वप्न दोनों अवस्था में अन्यथा ग्रहण प्रधान है मुख्य है गुणभूत्रा निद्रा जागृत स्वप्न में निद्रा जो है अज्ञान गौण है है तो है कारण है तो कार्य कैसे होगा है तो कारण है तो कार्य दिखाई देता है अन्यथाग्रह दिखाई देता है शरीर आदि वृद्धि होती है वहां निद्रा गौण है अज्ञान गौण है जागृत स्वप्न अन्यथाग्रहण प्राधान्य चाहिए कहा विश्व तेज अन्य ग्रहण के प्राधान्य है गुणभूतरा निद्रा निद्रा गौण रूप है ज्ञान को तस्मिन विपर्यास स्वप्न उसमें विपरीत बुद्धि हो जाना जागृत स्वप्न में क्या है स्वप्न स्वप्न कहना अन्यु हो रही है स्वप्न है अन्य ग्रहण को स्वप्न करना है तृतीय स्थान है जो तृतीय स्थान होता है वहां गेंदी में जागृत स्वप्न सुसुप्ति स्थान है तृतीय स्थान या तो दो भाग कर रहे हैं जागृत स्वप्न करके उसको एक जा रहे हैं तृतीय स्थान है जो तृतीय स्थान है अज्ञान लक्षण का विपरीत की है जैसे गृह में सर्व देखना विपरीत वैसे ज्ञान स्वरूप आत्मा में अज्ञान करना सूर्य में अधेरा देखना विपर्यास है सूर्य में अधेरा देखना प्रयास उसी प्रकार प्रकाश स्वरूप ज्ञान स्वरूप आत्मा में अज्ञान समझना यह विप्रयास तृतीय उस तुर आत्मा में तो यही है तृतीय स्थान सुषुप्ति स्थान वाला जो तुरिया आत्मा लक्षण थे तत्व अज्ञान लक्षण निद्रा ही केवल प्रयास केवल निद्रा ही प्रयास है वहां पर स्वप्न प्रयास नहीं है ये दोनों में तो निद्रा स्वप्न दोनों है स्वप्न पुराण है निद्रा गौण है केवल दोनों है ज्यादातर के विश्वते सुशुक्तिवस्था मैत्र किया तत्व का ज्ञान लक्षण है शोक्रोपसर्जनवाभा शोक्रोपसर्जन नहीं है इसलिए केवल कह दिया कवलाख्यानमें केवला शब्द ही व्याख्यान है पहले ए बोल दिया फिर बोल दिया। एने वहाँ सुशुप्त अवस्था में स्वप्न प्रसर्जन प्रसर्जन को अभाव है अज्ञान मात्र है वहाँ अन्य ग्रहण नहीं है उसका अभाव है इसलिए केवल आता आगे भाषा में कहता अत स्तर कार्य कारण स्थान है दो स्थानों में एक में स्वप्न भी है निद्रा भी है कार्य स्थान में मानी विश्व तेजस्व अवस्था में कार्य स्थान हो गए जागरूक स्वप्न कार्य है सुशुक्ति कारण है अतः अतः कार्यकाल स्थान है जो कार्यकाल स्थान कार्य शब्द से लेना जागरण शब्द दो स्थान, और कारण से लेना कार्य अन्य ग्रहण लक्षण अन्य ग्रहण लक्षण प्रयास है अन्यथा ग्रहण लक्ष्य स्वरूप है उसके विपरीत हो जाने पर अन्य का अन्य बुद्धि हो रही थी ज्ञान में अज्ञान बुद्धि और ज्ञान स्वरूप में शरीर आदि बुद्धि जो अन्यथा ग्रहण है इसके विपरीत है इसके कार्यकार से बंधन स्वरूप है कार्यकाल रूप से बंधन रूप है इसमें परमार्थ तत्व प्रतिबोधित दोनों के दोनों कार्यकाल भाव में बंधन रूप है अज्ञान में बंधन है अज्ञान का कार्य भी बंधन है बंधन स्वरूप दोनों के दोनों का परमार्थ तत्व प्रतिबोधतः परमार्थ तत्व आत्मतत्व जब अस्तिक्ञान से क्षीण हो जाने पर यह दोनों के दोनों क्षीण हो जाने पर अज्ञान के नहीं है अज्ञान का कार्य भी जब नहीं है क्षेत्र हो जाने पर तुरिया परमर्श मत तुरिया पर, पर का है तथा उभय लक्षण बंद रूपम तथा अप्यम उस काल में जब तुरिया का दर्शन करता है तो उस काल में उभय लक्षण काल जो बंधन स्वरूप है कार्य काम भाव में जो अज्ञान काम भाव में है और अज्ञान अन्यथा कार्य भाव में है दोनों के दोनों उभय लक्षणम बंधरूप दोनों प्रकार के जो बंधन है कारण बंधन है तो कार्य भी बंधन है बंधन है बंधरूप तसम तूर्य में न देखते हुए इसमें नहीं किसका तूर्य निश्चित होती तूर्य में निश्चित हो जाते हैं टिप्पणी टिप्पणी दो भी कहते परमार्थ तत्व प्रतिबोधअल और परमार्थ तत्व का प्रतिबोध कैसे होगा ज्ञान कैसे होगा जाते तो हैं शास्त्राचार्य उपदेश जन्य तत्व साक्षात्कार आत्म साक्षात्कार तब होगा शास्त्र के माध्यम से उपदेश करने वाले आचार्य के को शिखा शास्त्राचार्य उपदेश जन्य शास्त्राचार्य उपदेश जन्य जो तत्व साक्षात्कार होगा वो हो जाता है सब प्रश्न हो जाते हैं निश्चित हो जाता है तीन छेड़े मान बाधित बाधित बाघ होना है दृष्टि से चलना है कि दिघ्नि बंद हो जाएगा दिखेगा, तो बुद्धि थी जगदिगा पूर्वत्व मिथ्यात्व मिथ्या मिथ्या हो जाए कदा स्वप्निष्टो कदा नेत्रा निष सै कदा स्वप्न निष्ठोक होती है ना तो कदा निश्चित बहुत भाष्य में एक ही प्रश्न कर लिया तूर्य निश्चित कब होता है, है तब तो यहाँ और भी लगाना चाहिए कहा कदा स्वप्निष्टोक होती है कदा निद्रा निष्ठ एक तो प्रश्न करे तीन प्रश्न करे ना तूर्य निश्चित कब होता है स्वप्निष्ठ कब होता है और निद्रा कब होता है ये भी यहाँ समझना चाहिए मान प्रश्न में ऐसा समझना चाहिए प्रश्न त्रय से उत्तर श्लोक नीनों प्रश्नों का उत्तर स्वप्न निष्ठ कप होता है निद्रा निष्ठ कप होता है और तुरीप होता है द्वारा दिखाते हैं त्र कदा स्वप्नों प्रश्न करे थे कदा स्वप्नों भवती पहला प्रश्न होगा इसका खंडन करते प्रश्न का उत्तर देते है स्वप्न जागृत स्वप्न जागृत अन्य रज्व सर्विप ग्रहण स्वप्न और जागृत अवस्था में दोनों अवस्थाओं में अन्य ग्रहण होता है ग्रहण होने से वो स्वप्रा है जैसे रज्वान जैसे रज्व में सर्व अधिक्रहण है स्वप्र जागृत में सत्रो वचन दोनों अवस्थाओं में स्वप्न और अवस्था में अन्यथा ग्रहण होता है वह अन्यथा ग्रहण होने से स्वप्रट जाता है ठीक है अवस्था द स्वप्न द्रष्टुर इत्य दोनों अवस्थाओं में स्वप्न दृष्टा क्या हो जाता है वो होता है स्वप्न कहलाता है द्वितीय प्रश्न समाध्य है कदा निद्रा भवती द्वितीय प्रश्न ठीक है मैंने प्रश्न रखा समाधान देते हैं निद्रा तत्व मजा मतलब जब आत्मा का ज्ञान रहे जिसका आज काल में उसको निद्रा कहते हैं माना अनिद्राकरण तो नहीं है किंतु आत्मा का अज्ञान है मानी सुशुक्ति अवस्था उसी को निद्रा कहते हैं निद्रा तत्व तो अजानता तीसरी सुवस्था सुल्य तीनों अवस्थाओं में समान है वो जागृत पे भी है स्वप्न पे भी है सुश्रे तो भी है। भिश्व, ती है तीन, तेजस, तीन है तयो विपर राशि तयो क्षीण तयो दो वचन का प्रयोग कैसे कर दिया कहते दो राशि किया है विश्व तेजस को एक किया है अनुदा ग्रहण को लेकर स्वप्न कहा और प्राज्ञ को एक कोटी में रखा हुआ है तयो इसलिए दोनों का ये कहा विश्वादिषो त्रिशु तयो रीति दिवचन विश्वादी तीन है विश्व तेज प्राग्ञ तीन आत्मा है फिर दो वचन का प्रयोग कैसे कर दिया तयोगशन स्वप्न नित्र आसम कहा स्वप्न नित्र तुल्य विश्व तेजस्व एक राशिवार स्वप्न और नित्र दोनों के दोनों यहाँ समान है अज्ञान भी, भी है और अन भी है विश्व में भी है तेजस में भी इसलिए एक राशि में इनको रखा तयो कहने के लिए और एक राशि में प्राग्ञ को रखा इसलिए तयोग हो जाएगा ठीक है ठीक है विश्व तेजस एक और राशि विश्व और तेजस मिलकर एक राशि के समान है जो विश्व में धर्म आता है वो धर्म तेजस में भी है जो तेजस में विश्व में है अन्यथा है अज्ञान भी है एक राशि प्राग्ञो तृतीय प्राग्याय तो राशि तयो कहा दो वचन कह दिया इसलिए श्लोक ये द्विवचन अविद्धम इसलिए श्लोक में कारिका में जो तय करके दो वचन कहा विरुद्ध प्रथम राशो विपर्यास स्वरूप में आ प्रथम राशि विश्व तेजस अवस्था में अन्यथा ग्रहण भी अज्ञान भी है प्रथम राशि में भेद विपर्यास स्वरूप विपरीत बुद्धि कैसे होती है उसको दिखाते हैं अन्य इत्यादि कहा <coughs> अन्यथा ग्रहण प्राधान्य चुण बता है तो निद्रा भी है अज्ञान भी है जागृत स्वप्न में तो प्राधान्य किसकी है अन्य ग्रहण तस्पुर विपर्यास जागृत स्वप्न में विपर्यास यही है पहली वाली राशि में विपर्यास विवरी बुद्धि यही है निद्रा गौण है अज्ञान गौण है अन्यथा ग्रहण प्रधान है ये सुख स्वप्न द्वितीय राशो विपर्यास विशेषम दर्शन द्वितीय राशि कौन है तो प्राज्ञ वाला है उसमें द्वितीय दर्शति दिखाते हैं तृतीय तु का या दो ही राशि है तो तृतीय या नहीं तो तृतीय बनेगा हो सुषुप्ति तृतीय तु इत्यादि का तृतीय तु स्थान है तत्व अज्ञान लक्षण निद्रा युक्ति बदल तृतीय स्थान माना सुषुप्ति अवस्था में तो तत्व का अज्ञान स्वरूप निद्रा ही केवल विपरीत धगता अक्षराती विपरिया तय क्षि पर उत्तरार्ध है कार्य का द्वितियागता है उत्तराध के शब्दावली है व्याख्या करते है कहा अतः करते हैं अतः तय कार्य कार् स्थान है दो स्थान है कार्यशीलन शुश्रुति को और कार्यशील जागृत ये दोनों ग्रहण लक्षण के प्रयास अनताग्रहणलक्षण विप्रिया अन्यग्रहणस्वी धर्म कार्यिबंधे कार्यकाल बंधन स्वरूप जो तो दोनों का है आत्म स्वरूप के ज्ञान से पर उपपन्नवाद विपरियास विभागन तथा अत सब करने द्विवचन से उपन द्विवचन सिद्ध हो जाता है कि दो राशि क्योंकि आई तो तीन किंतु जागृत स्वप्न में एक ही काम होता है इसलिए एक राशि में है सुशि में एक है प्राग्ञ एक तरफ है विश्व तेज एक तरफ दो राशि में एक इसलिए द्विवचन जो लगाए तयुह करके कार्य काम में द्विवचन से उपनता हो जाता है विपर्यास विभाग में ग्राहक जो विपरीत बुद्धि जो होती है उसको विभाग करके दिखाया दोनों होता है या कुछ डबल दो बार छपक छप गया ये नए शास्त्र तृतीय प्रश्न प्रतिदत्त है तदा तूरीये तृतीय प्रश्न था उतना तरह वक्षण पन्न रूपम तर अवश्यम स्थिति में बल्बन रूप नहीं है देखता वहां अज्ञान नहीं देखता और अज्ञान का कार्य अनुधा ग्रह भी नहीं देखता ये दोनों क्षीण हो जाने पर अज्ञान का कार्य और अज्ञान क्षीण हो जाने पर उभय लक्षण बूपम तत्र आत्मा में दोनों के दोनों बंद रूप न देखने के कारण तुरीय तुरीय ठीक अभी कहते हैं तब तो प्रबोधा विपर्यास क्षया क्षयावस्था यहां तो कहते हैं तदा का अर्थ तदा उस काल में कब तब तो प्रबोध अवस्था में तत्व का ज्ञान होता है जब शास्त्राचार्य के माध्यम से आत्मा का ज्ञान हो जाता है तत्व विपर्यास तब तो, तो ज्ञान से विपरयास विपरीत बुद्धि क्षय हो गई है अज्ञान भी नहीं है अज्ञान का कार्य भी नहीं जाता तो इस स्थिति में उप तरा इत्यादि कहा था तरा उभय लक्ष्मण बंद रूप तत्व प्रसन्न उसे तो आत्मा में नहीं देखता तूर्य आत्मा में नहीं तो तूर्य निश्चित हो गति कहा ठीक है कदा तत्व तो प्रतिबोधुर्प्रिया से दुर्भव रही यदि अपेक्षा आत्मज्ञान कब ये विपरीत बुद्धि का नाशक कब बनेगा कब होगा विपरीत बुद्धि हो रही है अज्ञान हो रहा है अज्ञान के कार्य में मनुष्य में बुद्धि तो हो रही है तो आत्मज्ञान कब बनेगा हमारे लिए हम कई कब पहुंचेंगे उस काल में उस अवस्था में कब पहुंचेंगे अज्ञान और अज्ञान के कार्य से हट अपने स्वरूप में कब बैठ पाएंगे प्रश्न कदा तत्व प्रतिबोध विपर्यास का कारण कब का बनेगा का, का, का जिज्ञासा से उत्तर देते क्या यदा तदा लगेगा अच्छा। माने जैसे खाना कितना खाया जाए तो क्या उत्तर है जब तक तृप्ति ना हो तो हो जब जगेगा यहां से जब जगेगा तो बस ये दुक्रिया खत्म हो जाएगा ये सीधी बात यही है समाप्त है जगना पड़ेगा था एक उत्तर देते हैं अनादिमा आसुक्तो यदा जीवा <speaking> you, यदा जीव प्रबुक्त अजम अनेस्वप्नम अद्वैत बुद्यते तदा यदा सुीव प्रबुध्यज्रस्व प्रम अना जीव यदा प्रबुद्यते अना सेव है अनादिकाल से अज्ञान प्रम है देहादि बुद्धि चल रही है कभी पशु शरीर अहम किया है कभी मनुष्य शरीर में कभी है में तो जब भी अहम हुआ है शुद्ध अहम नहीं हुआ है विशिष्ट अहम हुआ है किसी को पकड़ करके अहम करता है मैं मनुष्य हूं पुरुष हूं मैं स्त्री हूं शुद्ध अहम तो अच्छा था किन्तु शुद्ध हो ही नहीं पा रहा विशिष्ट होकर विशेषण लगाता है मनुष्यो हम गौरोमोह विशिष्ट लगा विशेषण लगाता है यही माया से सोना है अनादिंग यही है अनादि जो माया अनादिंग से चलता है कब से अज्ञानी हुए पता है तो उसके बाद मुझे अज्ञान हो गया ख्याल है आपको कोई संबत्सर आदि बता सकते हैं जब इतने आदि से साधन आदि जिसके आदि ने ये उसको कहते है। वो माया है, अज्ञान है। जिस शरीर में गए करने की आदत बनी हुई है अभी मनुष्य शरीर में बैठा है कालांतर कर्म की गति पर कहीं पशु शरीर में गया तो वहां भी हूं करेगा मैं बैल हूं मैं भैंस हूँ सब बोलेगा बकरी शरीर में गया तो बकरी हो न्याया करेगा अनादिमाया सुस्वामी अनादि अनारिमाया सुप्ता अनादि माया के द्वारा सोया हुआ ये जीव है जीव सु जीव सोया हुआ ये जीव है यदा प्रबुद्ध जब, जब, जब, जब जग जाता है जब जगाया जाता है इसमें जब, जब जाता है शास्त्र आचार्य उद्देश्य के माध्यम से जब जग जब जब जाता है अपने आप तो जगेगा नहीं अज्ञान को हुआ है तो कोई उपदेश देने चाहिए किसी के माध्यम से जगेगा जब प्रबुद्ध होगा ज्ञानी हो जाएगा जग जाएगा अज्ञान से अपने को अलग माने, मान के कार्य से अपने को अलग करता है जब ये जगना है उस काल में अपने को क्या समझता है जो सनसंबद दे रहा था मैं इतने साल का हो गया हूं बर्थडे मनाते हैं जनवरी मनाते हैं इतने साल का हो गया आत्मा का किस का है तो, तो जन्म वाला मानता था जो बर्थडे मानने वाला व्यक्ति था आज अपने को अजन्मा मानता है जब जगेगा तब ऐसा मानता अरे मैं जन्म वाला नहीं हूं अजम अपना स्वरूप यह समझता अजम अजन्मा मेरा जन्म आत्मा का के जन्म होने वाला नहीं जब जगेगा तब ये ये भाव ये बुद्धि बदलिए तब होगा जगह करेगा जब जगेगा यदा लगाया लगा हुआ जब जगेगा तब अजम और अनिद्रम अज्ञान रहित समझता आपके बोल निद्रा तत्व मजा तो पहले बोल दिया निद्रा बनी अज्ञान शरीर आदि में जो मोह हो रहा है यही अज्ञान है नहीं मेरा भा यह अज्ञान है मेरे बे, मेरा कोई नहीं नई किसी का नहीं मेरा शरीर नहीं मई शरीर का नहीं यह मृत्यु किया है यह अनिद्र हो है अनिद्रम निद्रा रहित संस्था के ज्ञान रहित समझता है अजन्मा समझता है पहले जन्मने वाला समझता था ज्ञान के पूर्व काल में शरीर के जन्म को अपने में आरोप करके मैं इतने वर्ष का हो गया हूँ ऐसा मानता था दूसरे का धर्म अपने में आरोप करता था अब दूसरे का धर्म आरोप करेगा अपना स्वरूप समझ गया अजम अनिद्रम नि रहित समझता है और अश्वप्नम अन्यथा ग्रहण उसको होगा ही नहीं आप मनुष्य हूँ ये बुद्धि रहेगी नहीं जगना यह है मनुष्य ऐसी बुद्धि यह है अन्य आत्मा सचिता माना आत्मा अस्वपना। अस्वपना का मनुष्य होगा अजम अनिद्रम अस्वप्न अस्वप्न बने अन्य ग्रहण का अभाव स्वप्न का अर्थ अन्थाग्रहण पूर्व का अनुकूल होगा ध्यान रखना अन्य ग्रहण गृहता स्वप्न निद्रा तत्व अज निद्रा और स्वप्न यहाँ के निद्रा स्वप्न ये अर्था है ऐसे अर्थवाही निद्रा बने अज्ञान स्वप्रमाण्य अथाग्र ये दोनों भावना नहीं चलेगा जब तो तब तुमसे आदि महाभारत सुनेगा उसका मन करेगा विचार करेगा ईश्वर की कृपा हो जाए तो फिर ऐसा चलेगा अद्वैतम बुद्धिदा अपने उस काल में द्वैत भाव से नहीं समझता ये मैं हूं ये मेरे हैं मैं मेरा इत्यादि भावना नहीं अद्वैत तत्व को यह रानास्थ भाव में चले जाए उस अद्वैतम गुत्यते जब जगता है जब जगता है तो अद्वैत को जानता है समझता है जब तक नहीं जगेगा तब तक तो द्वैत में रहेगा मेरे में रहेगा प्रतिपूर्ति महान तत्वों के विशेष जो जगना स्वरूप तत्व है उसी को विशेषण लगाते हैं अजम विद्या जगना यही अवस्था में जगना बोलते हैं जब अपने वो अजम मानने लग जाए खाली बोलने से नहीं बेहतर से भावना बना सके मैं अजम हूं तो जैसी भावना बेहतर से बन जाए वो बुद्धि से अभी मान रही है मैं मनुष्य हूं कितने समय से वेदांत सुनते हैं किन्तु बुद्धि रही नहीं मानना तो है ना मैं मनुष्य हूं मनुष्य ये मनुष्य हो कहने का अधिकार आपको जन्म से पहले भी था क्या इसके मतलब है आरोपित है जानने से पहले कहा आपने आपको क्या है मैं मनुष्य हो करके कहा क्या है ये जब आया तब तो कहने लगे तो आप इसका मतलब आरोपित करने प्रतिबुद्धिमान तत्वों में किसने जो जगा हुआ स्वरूप है उसी के विशेषण लगाते उसने क्या विशेषण अजम अनिद्रम अष्टोपनम, अद्वैतम चार विशेषण है जगा हुआ मैं विशेषण हो गया इसे। मैं अजन्मा हूँ ऐसा समझेगा मुझमें षभाव के कारण नहीं जायते अस्थि पर्वत विपृवते अप्रक्ष कोई भाव, भाव नहीं और अनिद्रम अज्ञान रहित हूं और अश्वपनम अज्ञान के कार्य से भी रहित हूँ अन्यथाकरण से रहित हूँ मनुष्यदी में नहीं हूं और अद्वैत हो अवैत नहीं ही हूँ जो कुछ हूं मैं ही हूँ इस बात विशेषणी जीव शब्द वाच्य जीव जो का जो है उसको निर्देश करते हैं यो यम इत्यादि जीव आत्म ज्ञान होने से पहले जीव कहलाता जाता जाता था जब तक अपना स्वरूप का ज्ञान नहीं था तब तक जीव प्राण धारण है मैं प्राण धारण करने वाला समझता था तो उस काल उसको जीव कहा जाता था उसी को अजम भाव में उसी को जाना है दूसरे नहीं जाएगा दूसरे जाएगा तो साधारण कोई तो करे कोई फल में नहीं आ सकते मुश्किल पड़ जाएगा तो बंधन में मानने वाला था मान्यता थी केवल बंधना है मान्यता पड़ जाएगी मुश्किल ये संसारी जीव जो संसारी बनके के था मेरे शरीर में आत्मबुद्धि आदि होना ही संसारी है जो शरीर आदि मारे पंचभूतों के पुतलों में आत्मबुद्धि होना संसारी होना है यो तो है। ना ना काल ना माया योयीवारीजी स उभयक्षण पिता पुत्रो अहदिकाया मिता क्षेत्रम नपता अहम् प्रसवो स्वामी यखी दुखी छय अहम् अनेना अन वर्गितन प्रकारा स्वप्न वेदांतार्थ स्थानदय शुक्त परम काल गुर्ण नाशी एवेत फलाग्रहशी ये तो तो संसारी संसारी, संसारतीसार संसार में घूमने वाले तो संसार कभी मन बता है कवि पशु बंधे कवि पक्ष बनना अपने कर्म के आलापराशिला स्वरूप का ज्ञान नहीं था दूसरे के स्वरूप को मैं करके चल रहा था शीशा में देखने वाला दिखाई देने वाला हमारा स्वरूप नहीं है हमारा स्वरूप शीशा में नहीं दिखाई देता शीशा में जो दिखाई देता है दूसरे का स्वरूप है एक तत्व का है, तत्व का अप्रतिबोध स्वरूप ज्ञान स्वरूप आत्मा तत्व ज्ञान नहीं है उसके द्वारा बीजात्मा संसार के बीच का अप्रोध अज्ञान के बीच रूप से अन्यथा ग्रहण लक्षणता दूसरे भी है दो दो स्वरूप से दो दशी से बधा हुआ अज्ञान से और अज्ञान के कार्य से अज्ञान तो आई ज्ञान नहीं है और अन्य ग्रहण लक्षण है अनादिकाल प्रवृत्ति है लक्षण है नाम और, ना। और दूसरी बात तो अथा ग्रहण भी है इसमें मैं मनुष्य हूं इत्यादि आत्मा का भी मनुष्य होगा अन्यथा ग्रहण लक्षण है तो अनादिकाल प्रति अनादिकाल से चल रहा है अज्ञान भी चल रहा है साथ में अन्यथा ग्रहण भी चल रहा है घूमने वाला जीव है जब तक घूमता रहेगा तब तक ये दो प्रशा है इसमें है कार्य जहाँ पहुंचेगा वो हूम करता है अन्य ग्रहण प्रवृत्ति ना अनाधिकाल से प्रवृत्त है ये जो तो अन्य इसके द्वारा माया लक्षण माया लक्षण करते माया स्वयं इसी का नाम माया है इसी का नाम माया है वस्तु तो कुछ है और कुछ बुद्धि बन जाना बुद्धि बिगड़ जाना ये तो माया है क्या है माया का कार्य यही कहता है माया लक्षण ना स्वप्न ना यह स्वप्न जो अन्य रूपी स्वप्न है वस्तु को कुछ देखना है तो माया होता है जादूगर के पास कुछ तीन का आदि होता है हमें दिखाई देता है सर्व आदि माया, माया तो, क्या है? है। इसके क्या मानता है मामा यम पिता यह मेरे पिताजी है ऐसा बोलता है आत्मा का पिता होगा मामा यम पिता यह मेरे पिता है ऐसा मानता है और मामा अयम पुत्रो ये मेरा पुत्र है ये पिता है ये पुत्र ऐसे रिश्ता लगाता है अज्ञान है और अन्यग्रह हो रहा है किसी को पिता मान्यता दे रहा है किसी को पुत्र मान्यता देता है और अयम नपता ये मेरे नाती है ये सब बोलता है किसी को और इदम क्षेत्र मामा ये, ये खेत मेरा है ये माया अज्ञान अज्ञान से चढ़ा हुआ है ये खेत मेरा है ये पशु पसबा ममा ये ये सारे पशु मेरे हैं इतने पशु मेरे होते हैं ये गाय भैंस बकरियां जितने मेरे हैं प्यार हम ये शाम स्वामी मैं इनके मालिक हूँ ये पशु मेरे हैं ये खेत मेरा है मैं इनके मालिक हूँ स्वामी हूँ यह सब नाम करना अज्ञान से सोया हुआ है अन्य ग्रहण शरीर आदि में आत्मबुद्धि कर गया ये करने के कारण ये सब स्वामी सुखी दुखी कभी सुखी होता हूं कभी दुखी होता हूं न सुखी हो दुखी आत्मा न सुखी है न दुखी है आत्मा सुख स्वरूप है सुखी नहीं है जैसे से बैसे जन में सुख आ जाए तो आत्मा सुखी ऐसा नहीं है आत्मा कोई विषय ऐसा ही है सुखी दुखी छही तो हम अनेरा इसके द्वारा मैं छही हो तो गया मानी अपने जो प्रिय वस्तु पे हो ह्रास पर अपने ह्रास समझता है जब पुत्र आदि को कुछ नुकसान होता है तो बोलता है हाय मैं मरा ये सब बोलता है छी तो नहीं इसके द्वारा मैं छह हो गया हूं और बढ़तीता से विधायक इसके वृद्धि होने पर मेरे अपने वृद्धि समझता है ठीक हूं जब संतान ठीक ठाक पड़े हो तो बोलता है मैं ठीक हूं अपने वृद्धि समझता है संतान के नुकसान होने पर अपना नुकसान समझता है मैं मर गया मैं मर गया हो सकता है बोल सकता है बोलता है बता तो व्याघात तो बोल रहा है बोलता है, बोल मैं मर गया भाईस मर जाती है वहां तक मैं को ले जाता है मैं ये मैं ऐसा नहीं है शरीर में तो मई होगा ही होगा पुत्र में होगा किन्तु तो, बाईस में भी पोचाता है बाईस शरीर के लाया था कुछ दिन में मर गई बता हाई मैं मर गया ऐसा बोलता है ऐसा बहुत बोलता है छो हम आने ना इनके द्वारा मैं छह हो गया हूँ मैंने इनके नुकसान हो गया तो मेरा नुकसान होता और वर्गल से आने ना और इनके प्रति होने पर मेरी वृद्धि मैं बड़ा हुआ मैं समानता एक दिन एवं प्रकार स्वप्नान इस प्रकार के स्वप्नों शोकन, जितने भी स्वप्न है ये सारे स्वप्न में आए मैं अन्य ग्रहण है अन्य बुद्धि अन्य में अन्य बुद्धि हो रही है स्वप्नान स्थान भी पसंद दोनों स्थानों में देखता है जब नागृत में भी देखता है स्वप्न में भी वही स्थिति है यह दोनों अवस्थाओं यही चरित्र चलता है मैं मेरा चरित्र है थाना दो एक जागृत स्थान और सुन स्थान दोनों स्थान में देखता होगा तो हो जब सोया हुआ हो जाता उसका सुषुप्त भी जाएगा गाढ़ा जाएगा। सो तो गया सो गया अब अंधेरे में पड़ गया ऐसा व्यक्ति को जब सो गया अनादिमाय तो या सुनादिमाया की चर्चा कर दी जा सोया हुआ जो जीव है यदा वेदांत तत्व अभिज्ञांत एक ऐसे गुरु जी के हैं वे के जो अर्थ है प्रयोजन है जीवात्मा परमात्मा के ऐक्य उसको जानकार है तत्व तो के अभिज्ञ हैं समझदार हैं ऐसे गुरु के द्वारा परम का अरुण देना करुणाशयी को उपदेश करेंगे करुणा युक्त गुरु के द्वारा गुरुान क्या बोलेंगे नाशी एवं तुम तुम इस प्रकार के नहीं हो ये मेरे हैं मैं इनके हूं इत्यादि तुम नहीं हो नाशी एव तुम हेतु फलात्मक कार्यकार हेतु कारण फल कार्य कार्य कारणात्मक तुम नहीं हो किंतु तत्व किंतु वही तत्त्व तत्व सच्चिदार तत्व कौन तक तू वही सचिदार आत्मा हो ऐसा समझाने पर वेदांत के मरब के पुरुष के द्वारा समझाए जाने पर प्रतिपद्यवान हो यदा जीव प्रभु जब जग जाता है उसका तो जग जाता है, तो जग जाता है। तो यदा जब ऐसा हो जाता है तदा एवं प्रतिबद्ध उसी काल ये जग जाता है जगना माना शरीर आदि बुद्धि से ऊपर हो जाता है से ऊपर उठा था जगना उस काल में जीवन तो नहीं रहेगा शरीर विशिष्ट अवस्था में जीव कहा जाएगा अब ऊपर उठेगा तो कथम न अस्विन बाह्याभ्यंतरम वावकारों अस्थि अबो अजम सबाभ्यंतर इत तो कैसे होगा कैसे जो जगता है कहते हैं न अस्विन बाह्याभ्यंतरम अजमे इस आत्मा में अश्विन आत्मनि न बाह्य अभ्यंतर कार्य का अनुभव जगत नहीं है बाह्य बने कार्य अभ्यंतरपन कारण जो कार्य का संसार है वो आत्मा में नहीं है न अश्विन आत्मा ने अश्विन करता आत्मा इस आत्मा में जब शरीर भाव से उठा हुआ आत्मा है उस आत्मा में बाह्य बाह्यम आभ्यंतर बाह्य भी नहीं है अभ्यंतर भी बाह्य बने कार्य आभ्यंतर कारण कार्य का जन्मादिविकार हो अथवा अस्ति जा, कोई जाये थे अस्थि विपरमतेमे भाव विकार हो जाते हैं लग जाते हैं ये नहीं है इस आत्मान विकारों अस्ति ऐसा नहीं है अतः अजम इसलिए अपने को अजन्मा समझना है पहले शरीर आदि के धर्म आरोप करके मरने वाला समझता था अब अजम अजन्मा समझता है अजम सब आइया भंतरो के सहित है अनुगत है सर्वभावर्जित अजम का अर्थ जन्म तो नहीं है आत्मा के किन्तु अस्थि बर्दते विपरी होगा बढ़ता होगा विपरीत होता होगा क्षीण होता होगा ये नहीं समझ रहे जन्म पहला जो विकार समाप्त हो गया तो सारे विकार नहीं बस सर्वभाव का विकार वर्जितम वर्जित अजम शब्द से सभी सद्भाव विकार का रहित विकार समय पैदा तो नहीं होता किन्तु बढ़ते आदि होगा आत्मा बढ़ता है घटता है इत्यादि मरता है ऐसे में तो अजम से इसलिए यस्मा जन्मादि कारणभूतम न अस्मिन् अविद्या तमो बीज मित्र विद्यते हैं जिससे की देखो जन्मादि का कारणभूत क्या है अविद्या निद्रा आत्मा के अज्ञान ये जन्मादि का कारण है जब तक अपना अज्ञान है तब तो तक तो तो जन्म होता रहेगा पुनरभि जन्म पुनरभि मरणम सबता रहेगा इस बात जन्मादि कारण भूतम अविद्या तवो तो बीजम निद्रा न अश्विन विद्य थे अनिद्रम न अश्विन विद्य थे आत्मा में नहीं रहेगा हाँ जन्मादि के कारण स्वरूपा जो अविद्या बीज है जन्मादि का बीज ये जब नहीं है तो जिस अवस्था में नहीं मिले अनिद्रम नहीं मिलता है वहां आत्मा इसलिए अनिद्रम रहित हो जाता रही हो जाता अजम अनिद्रम अनिद्रियम तुरी आत्मा ही होता है अज्ञान विशिष्ट होने पर ही विश्व तेज साधि होना है अज्ञान रहित आत्मा तुरिया अतएव अस्वप्न इसलिए वह स्वप्न भी नहीं जब अज्ञान रहता है तो उसका कार्य भी नहीं है अनिथाग्रहण भी नहीं है जब अज्ञान नहीं है के बाद में आया तो कारण में तो कार्य भी नहीं होगा मिट्टी में तो घड़ा भी नहीं होगा अज्ञान नहीं है तो अन्य ग्रहण मनुष्य आत्मा नहीं होता तन निमित्वाद अन्यथा करण से क्योंकि अज्ञान निमित्तक है निद्रा निमित्तक है ये अन्यथा ग्रहण तन निमित्व मानी निद्रा निमित्व अज्ञान निमित अन्य अन्य ग्रहण जब निद्रा नहीं है तो अनुरागर नहीं अनिद्र स्वप्नम जैसे कि अनिद्र हो गये। गये। तो गया अस्वप्न हो गया कार्य भाव से रहित हो गया अज्ञान भी नहीं है अज्ञान का कार्य भी नहीं खंडित हो जाता तस्मात अजम फिर अजन्मा नहीं होगा उसका तस्मात अजम इसलिए अजम अजन्मा कहा जाता आत्मा अद्वैतम तूरीयम आत्मा बुद्ध थे तथा तब उसकाल आत्मा को जानता है ऐसा समय हो गया है ओं भद्रंटे स्थित भद्रंपाक्ष जगता स्थिर ओ